संक्षिप्त महाभारत वन पर्व पुरोहित धौम्य के आदेशानुसार युधिष्ठिर की सूर्योपासना और अक्षय पात्र की प्राप्ति वैशम जी कहते हैं जन्मेजय सौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे भगवान वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं उनके पालन पोषण की मुझे सामर्थ्य नहीं है इससे मैं बहुत दुखी हूँ न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए आप कृपा करके यह बतलाइए धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया तदनंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा धर्मराज सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उत्तर में प्रवेश किया इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फल स्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई उसी अन्न से प्राणियों के अपनी भूख मिटाई धर्मराज कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं वही सबके पिता हैं इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधना पद्धति बतलाते हुए कहा मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूँ सावधान होकर श्रवण करो सूर्य अर्यमा भग त्वष्टा पूषा अर्क सविता रवि गभस्थिमान अज काल मृत्यु धाता प्रभाकर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्वरूप सोम बृहस्पति शुक्र बुध मंगल इंद्र विवस्वान दीप्ताशु शुचि सौरि शनैश्चर ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम वैद्युत अग्नि जाठर अग्नि ऐंधन अग्नि तेजस्पति धर्मध्वज वेदकर्ता वेदांग वेदवाहन सत्य त्रेता द्वापर कली कला काष्ठा मुहूर्त याम क्षण संवत्सर कर अस्वस्थ कालचक्र विभासु शाश्वत पुरुष योगी व्यक्त अव्यक्त सनातन कालाध्यक्ष प्रदाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागर अंश जिमूत जीवन अरिहा भूताश्रेय भूतपति सर्वलोक सर्वोकनमस्कृत सृष्टा संवर्तक वन वाणि सर्वादि अलोलुप अनंत कपिल भानु कामद सर्वतोमुख भानुकामद विशाल वरद सर्वधातु सर्वधातुनसचिता मन सुपर्ण भूता प्राणधारक धनंतरी धूमकेतु आजदेव आज, आज पुत्र अदीतिपुत्र सात्मा अरविंदाक्ष माता पिता पितामह स्वरूप सर्गद्वार प्रजाद्वार मोक्षद्वार त्रिविष्टप देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख चराचरात्मा सूक्षमात्मा मैत्री और करुणान्वित धर्मराज अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य की भगवान सूर्य के ये 108 नाम है स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका वर्णन किया है इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए समस्त देवता पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं असुर राक्षस और सिद्ध की वंदना करते हैं तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है उसे स्त्री पुत्र धन रत्नों की राशि पूर्वजन्म का स्मरण धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की इस स्तुति का पाठ करता है वह समस्त शोकों से मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है पुरोहित धौम की यह बात सुनकर संयमी एवं दृढ़वती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे युधिष्ठिर ने कहा सूर्यदेव आप सारे जगत नेत्र हैं समस्त प्राणियों के आत्मा हैं आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्मनिष्ठों के सदाचार हैं सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं आप मोक्ष के खुले द्वार हैं और मुमुक्षों के परम आश्रय हैं आप ही समस्त लोकों को धारण करते प्रकाशित करते पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं अब तक के बड़े बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा समय पर आपकी उपासना करते हैं सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष गुह्यक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं तैतीस देवता विष्णुदेव आदि देवगण उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं गुह्यक पितर देवता मनुष्य सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं आठ वसु उनचास मरुद्गण ग्यारह रुद्र श्राध्यगण और बाल आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो यों तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे नहीं ठहर सकते जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ है वे सब आपके अंतर्गत है आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं सत्य तत्व सत्य सत्व और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित है भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण करते हैं वह आपके ही अंश से बना हुआ है आप ग्रीष्म ऋतु में अपने किरणों से समस्त औषधि रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती है जलती है और गरजती है दे ही बिजली बनकर चमकती है और बादलों के रूप में बरसती भी है जाले से ठुठुरते हुए पुरुष को अग्नि से ओढ़ो ओढ़ा ओढ़नों से और कम्बलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है आप अपनी रश्मियों से तेरह दीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोगों के हित में लगे रहते हैं यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधा हो जाए धर्म अर्थ और काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति ही न हो ब्राह्मणादि द्विजाति संस्कार यज्ञ मंत्र तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं ब्रह्मा का एक दिन एक हजार युग का होता है उसके आदि अंत के विधाता भी आप ही हैं मनु मनुपुत्र जगत मनुष्य मनवंतर और ब्रह्मादि समर्थों के भी स्वामी आप ही हैं प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्धक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकों को जलाकर आप में स्थित हो जाता है आपके किरणों से ही रंग बिरंगे ऐरावत आदि मेघ और बिजलियां पैदा होती है तथा प्रलय करती हैं आप ही बारह रूप बनाकर द्वादश आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं प्रलय के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा देते हैं इंद्र विष्णु रुद्र प्रजापति अग्नि सूक्ष्म मन प्रभु शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं आप ही हंस सविता भानु अंशुमाली वृषाकपि विवस्वान मिहिर पूषा मित्र तथा धर्म हैं आप ही सहस्र रश्मि आदित्य तपन गोपति मार्तंड अर्क रवि सूर्य शरण्य एवं दिनकर हैं आप ही दिवाकर सप्त सप्ती, धाम के विरोचन आशुगामी तमोग्र और हरिताश्व कहलाते हैं जो सप्तमी अथवा षठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो अनन्न्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं उन्हें आधि व्याधि तथा आपत्तियाँ नहीं सहताती आपके भक्त समस्त रोगों से रहित पापों से मुक्त सुखी और चिरंजीवी होते हैं वे अन्नपते। मैं मैं श्रद्धापूर्वक आपको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ मुझे अन्न भावना है आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए आपके चरणों में रहने वाले माठर आरुण दंड आदि उन अनचरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र बिजली आदि के प्रवर्तक हैं शुभा मैत्री आदि अन्य भूत माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ वे मुझ शरणागत की रक्षा करें जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमारी की इस प्रकार स्थिति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान दे दिव्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा युधिष्ठिर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो मैं बारह वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूँगा देखो यह तांबे का बर्तन है मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हारे रसोईघर में जो कुछ फल मूल शाक आदि चार प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परस्ती रहेगी आज के चौदहवें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्त्रोत्र का पाठ करता है भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र धन विद्या आदि की प्राप्ति होती है स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है यह स्थिति ब्रह्मा से इंद्र को इंद्र से नारद को नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई इस स्त्रोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है जन्मेजय इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया तदनंतर जल से बाहर निकल पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया तदनंतर वह पात्र द्रौपदी को दे दिया रसोई तैयार हुई थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे सर्वों पर यज्ञ होने लगे कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की